भागवत महापुराण जय विजय का वैकुंठ से पतन ब्रह्मोवाचता जगादेद वैकुंठ निल श्री ब्रह्मा जी ने कहा देवगण जब योगनिष्ठ निष्ठ मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा यहाँ भुवाच एक तौत तो पाषदो मह्यम जयो विजय कदी मं यो बह वक्रात मक्रम येतृत तो भवद्भिमाव्रत सवास्मुनो देंवेलना श्री भगवान ने कहा मुनिगण ये जय विजय मेरे पार्षद हैं इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं अतः इस प्रकार मेरे ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है तद्व प्रसाद याद्य ब्रह्मदेव परम तधितात्मकृत मंदे युंभीति लोको भृत सौ साधुवाद सत्तिम हंसी तवचम इवामय ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है वह उसकी कृति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग यशा मृता मलयस श्रवणावघाह पुनात जगधा स्वपचाठ तो हम भवद्य उपलब्ध सुतीकूल मेरी निर्मल सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ किंतु यह पवित्र कृति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों न हो मैं उसे तुरंत काट डालूंगा रेणुता आप लोगों की सेवा करने से ही मेरे चरण रथ को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती यद्यपि इन्हीं के लेस मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं ना हम तथा यजमान्योतद्लुत मदन उतभु चरतु तुष्ट मय निज कर्म पाक जो अपने संपूर्ण कर्मफल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तर तरह के तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता ऐसा भर्म्य हम अखंड विकुंठ योगम माया योगा विभूतिर्मला विप्रांत को नहेत य सद्यापनातिथकाल योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तथा मेरी चरणोदक रूपी नहीं गंगा चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोकों को पवित्र करती है ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रच को अपने मुकुट पर धारण करता हूं, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा भूतान्न लरणेदुआ दक्षत्य गृशो युषा मम कु दंडने तो ब्राह्मण दूध देने वाली गवें और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गृद्ध जैसे दूत जो सर्प के समान क्रोधी हैं अत्यंत क्रोधित होकर अपने चोचों से नोचते हैं ये ब्राह्मणाथिया क्षिपत और तो राग सृद सु ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मानता हूँ उसी प्रकार जो प्रेमपूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं तन्मे सभर तुरव युष्मति क्रमगतिम प्रतिपद्य सद्य भोजो मतिक मिताम बदलुग्रहों में यत अची अची मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग शीघ्र मेरे पास लौट आए ब्रह्मोवाच अथ तस्ो सतीी ऋषिकु्यावतीस्वाद्य मुदस्टा त्यतृप्यत सति व्यादा शिण्वत लबी गुरुवर्थ गांकाशागा नदुस्त चिकीर्षित ते योग महोदय श्री ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं शनकादिमुनि क्रोधरूप सर्प से डसे हुए थे तो भी उनका चित्त अंतकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुरी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ भगवान की उक्ति बड़ी ही बनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण सारयुक्त दुर्विज्ञ और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वे यह न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे ऋष उचह नगवन्तवे चिकीर्षित्रह चिं यद्यक्षष से ब्रह्मण्य परम दैव ब्राह्मणा किलते प्रभो विप्राण देवदेवा भगवान आत्मदैवतम मुनियों ने कहा स्वप्रकाश भगवान आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया तो इससे आपका क्या अभिप्राय है यह हम नहीं जान सके हैं प्रभो आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं इससे लोक शिक्षण के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं सनातनो धर्मो रक्षते तनुभे स्व धर्म से परमो गुह्यो निर्विकारो भरन्दे मृत्यु निवृत्तायन अनुग्रहा भविच अनुगृहित सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह रहस्य है यह का मत है आपकी कृपा से निर्वित्त परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है यम वै विभूतिपयातवेलमे अर्थावस्वशिर साधित पादेणु धनताल नम दाम धाम लोकमधूव्रतपते कामयाना यस्तावक्तचरुर्तमाना परम भागवत प्रसंग भगवन दूसरे अर्थार्थी जन के चरण रथ की सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं सो ऐसा जान पड़ता है भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं उन पर गुंजार करते हुए भवरों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं आप स्वयं ही संपूर्ण भजनी गुणों के आश्रय हैं क्या जहां तहां विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूली और का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है धर्मस्ते भगवत त्रियुग्रिभी स्विश्चरा नो नम तद विघात रजस्तम सत्य नो वरदया तनुवा भगवन आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप शौच और दया अपने इन तीन चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं अब आप अपने शुद्ध सत्वमयी वरदाय मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए न नागोपम गोप्ता सुसोन तर्षति वस्तव देव पंथा लोको ग्रही सृतभ्य ही तत्माण देव यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणी है यदि साक्षात धर्मरूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजनादि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है तत्नष्टमी व सत्ति जना शक्ते नैता तेजा प्रभो आप सत्युगुण की खान है और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं इसी से आप अपने शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभीष्ट नहीं है आप त्रिलोकी नाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती यह तो आपकी लीला मात्र है वा तदनुम ही निर्भ्यलीकम अस्मा सुचित तो ध्रियता ये शै सर्वेश्वर इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं अथवा हमने आपके इन अपराध निरपराध अनुचरों को श्राप दिया है इसके लिए हम ही को उचित दंड दें हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है श्री भगवानवाच एत सुरेतर गति प्रतिपद्य सद्य संरभ्य संभृत सामगो भूय सकाश मुपयास्यत आशु योग तिप्राय श्री भगवान ने कहा मुनिगण आपने इन्हें जो श्राप दिया है सज्जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है अब ये शीघ्री दैत्योनि को प्राप्त होंगे और वहां वेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। अथते दृष्टान वैकुंठम तधिष्ठारम वैकुंठम च स्वयं प्रभम भगवंत परिक्रम्य प्रण प्रत्या प्रतिजग्मी श्री ब्रह्मा जी कहते हैं तदनंतर उन मुनीश्वरों ने नैनाभिरा भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहां से लौट गए भगवाह या तम भेष्टमस्तु सं ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतुम ने छेम तम तुम्हें पुर निर्दिष्टम भ्रमया क्रुद्धयादरापानिता दी मय पारती फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा जाओ मन में किसी प्रकार का भय मत करो तुम्हारा कल्याण होगा मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था मैं संरभ्योगे निश्चर्य ब्रह्म प्रत्येत कालेयसा पुनः द्वास्थादि भगवानिभूषण सर्वाथ श्याम स्वधिष्णमा विशत अब दैत्योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार मृत्यु रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री सम्पन्न धाम में प्रवेश किया तुम्हारा तो तो लोकत ब्रह्मशाप के कारण उस भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया तथा वैकुंठपुत मालयो हाहाकारो महानाग्रेज पुत्र का प्राप्तो पारसद हरे देते जठर फिर जब वे वैकुंठलोक से गिरने लगे तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया है तरही भगवान सती। उन दोनों असरो के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं विश्वज स्थितलोदेतुराद्योग योग सनो भगवान्धीश तत्रीये न क्रिया जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण हैं, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं वे सत्वादि तीनों गुणों के नियंत्रता श्रीहरि ही हमारा कल्याण करेंगे अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम सहितायाम तीसोध्याय